गीता तत्वचिंतन अकर्म का स्वरूप दसवा यदृक्षा लाभ संतुष्टः अप्रार्थितो पनों लाभो यदृक्षा लाभः तेन संतुष्टः संजाता प्रत्यय आचार्य शंकर अर्थात बिना मांगे अपने आप जो मिले यदृक्षा लाभ है और उसमें मन का यह भाव हो कि यह वह पर्याप्त है यह बात योगी के स्वयं के जीवन के संदर्भ में कही जा रही है वह समाज की उन्नति के लिए अपनी चेष्टा में दूसरों का सहयोग चाहेगा और मांगेगा भी पर जहाँ तक उसकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं का प्रश्न है वह अजगरवृत्ति धारण करेगा ग्यारहवा द्वंद्वातीत वह सुख दुख हर्ष शोक शीत उष्ण आदि द्वंद्वों से बुद्धि को विचलित नहीं होने देता वह इन्हें अनिवार्य पर आगमा पाई आने और जाने वाले मानकर सह लेता है बारवा विमत वह ईर्षा रहित होता है उसमें निर्वैयर बुद्धि होती है उसमें दूसरों पर दोष लादने की प्रवृत्ति का अभाव होता है उसमें अपकारी से भी बदला लेने की वृत्ति नहीं होती वह उसके लिए भी कल्याण कामना करता है कथा आती है कि एक नाव में अन्य लोगों के साथ एक महात्मा भी बैठे थे उनकी चिकनी खोपड़ी को लेकर कुछ यात्री उपहास करने लगे ये संड मुसन परोपजीवी लोग समाज पर कलंक है देखो मुफ्त का खा खा कर इसकी खोपड़ी कैसी चमक रही है इसका तबला अच्छा बनेगा और वह कह उनमें से एक अपने दोनों जूतों से संत की खोपड़ी पर तबला बजाने लगा संत तो संत ही था चुपचाप उसने सब सह लिया पर भगवान से भक्त का अपमान नहीं सहा गया आकाश आकाशवाणी हुई भक्त कहो तो नाव उल्टा कर इन दुष्टों को मजा चखा दूं। भक्त विनय पूर्वक बोला प्रभु आप उलटाना ही चाहते हैं तो नाव क्यों उलटाते हैं इनकी बुद्धि ही उल्टा दीजिए ना इसे मास्य का अभाव रहते हैं तेरह समह सिद्धाव व न तो सफलता में हर्ष जनित चाँचाल्य का शिकार होता है न असफलता में शोक जनित उद्विग्नता का वह कर्तव्य बुद्धि से निष्ठापूर्वक कर्म में लगा रहता है कर्म और फल के प्रति आसक्ति का अभाव उसकी बुद्धि को सिद्धि और असिद्धि में सम बनाए रखता है इस प्रकार की समबुद्धि से युक्त होने से वह कर्म करने पर भी उसमें नहीं बनता वास्तव में राग द्वेष ही बंधन के कारण है न तो उसका सफलता के प्रति राग होता है न विफलता के प्रति द्वेष अतः कर्म उसमें बंधन नहीं उत्पन्न कर पाता आचार शंकर भाष्य करते हुए कहते हैं लोक व्यवहार सामान्य दर्शन तो लौकिक आरोपित कर्तृत्व कर्मणि कर्ता स्वाभवन तु शास्त्र जनितेन अकर्ता है अर्थात ऐसा पुरुष लोक व्यवहार की साधारण दृष्टि से तो सांसारिक पुरुषों द्वारा आरोपित किए हुए कर्तापन के कारण कर्मों का कर्ता होता है परंतु शास्त्र प्रमाण आदि से उत्पन्न करने उत्पन्न अपने अनुभव से वस्तुतः वह अकर्ता ही रहता है अपने को अकर्ता मानने के कारण कर्म उसे बांध नहीं पाता गत ग्य वह आसक्ति से रहित होता है पहले भी तो कह चुके हैं कि वह कर्म फलासंग त्याग देता है फिर दोबारा क्यों कह रहे हैं उत्तर यह है कि पहले जो आसक्ति का त्याग कहा वह कर्म और फल के संदर्भ में है और अभी जो कह रहे हैं वह समस्त वस्तु और व्यक्ति के संदर्भ में न तो वह व्यक्ति से बंधा होता है न वस्तु से और न किसी स्थान या परिवेश से